संतोषी माता पर बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी मित्रों माता संतोषी को लेकर बनी पहली खिलाफ सदियों से लदे पापों और अमृता क्रूरबल और धूर्त स्वार्थ से जूझ रहे मौलिक जन्मों के खिलाफ है फिल्म में गंगा नाम की लड्डे जो की रामपुर के एक पोर परिवार से संतोषी माता की युवा भक्त के जीवन को बताया गया है गंगा एक आदर्श स्कूल शिक्षक सत्य और सादगी के परिपूर्ण श्रीकांत नाम के के से प्यार करती है जो कि एक अंधविश्वासी गांव से था उस गांव में एक तांत्रिक रहता है जो कि गंगा और श्रीकांत के जीवन और उनकी संपत्ति पर तंत्र क्रिया के माध्यम से उन्हें परेशान करता है और फिर यह कहानी संतोषी मां और उनकी भक्ति और भक्त की आस पास घूमती हुई अंत में सबको सुकून देने वाली होती है हालांकि इस फिल्म के प्रिंट इंटरनेट में शायद ही हो क्योंकि उस दौर की बहुत सी फिल्मों को खोज पाना बहुत कठिन है फिल्म पुजारिन 1916 के गाने ही हमें इंटरनेट पर मिल पाएंगे जिसमें में से एक गीत को अपनी मधुर आवाज में गया था पार्श्व गायिका हेमलता जी ने गीत है इसके अलावा भी संतोषी माता पर कई फिल्में बनी जैसे साल 1975 की सुपरहिट जय संतोषी माँ 1977 में आई 16 शुक्रवार 1981 में संपूर्ण संतोषी माँ की महिमा और जय संतोषी माँ भोजपुरी गुजराती तमिल तेलुगु साल 2006 की जय संतोषी माँ राजस्थानी फिल्म महारी संतोषी माँ व अन्य और सात माता संतोषी के विषय पर कई टीवी धारावाहिक भी बने जैसे नब्बे के दशक में जय संतोषी माँ साल 2017-18 में आया संतोषी माँ जिसका दूसरा भाग 2019 हजार उन्नीस 20 में आया जय संतोषी माँ